राम राज्य की भूमिका पंडित रामचिंकर उपाध्याय जिस राज्य में प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति भलीभांति हो रही हो वही राम राज्य है गोस्वामी जी की मान्यता इतनी मात्र नहीं है वह कल्याणकारी राज्य हो सकता है उसकी भी समाज में खूब आवश्यकता है पर वे दरिद्रता को कई संदर्भों में देखते हुए कहते हैं कि रावण का वध होने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौट आए तब रामराज जी की घोषणा हुई उनकी दृष्टि में दशानन समृद्धि तथा दरिद्रता दोनों का ही प्रतीक है गोस्वामी जी का जन्म जिस युग में हुआ था वह कला और साहित्य की दृष्टि से बड़ा समृद्ध युग था किंतु आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी वह राज्य कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी और उदात्त था पर आम जनता अभाव पीला तथा दरिद्रता से संतुष्ट थी गोस्वामी जी बड़े सहृदय संत थे उन्होंने देश की दरिद्रता को देखा तो अपनी पद्धति के अनुकूल अनुभव किया कि दरिद्रता के निवारण हेतु हर व्यक्ति प्रयत्न कर ही रहा है तो मैं भी प्रभु के से प्रार्थना करूँ उन्होंने कवितावली रामायण की एक कविता में इन दिनों के समाज की दरिद्रता का वर्णन किया है न तो किसान के पास उपयुक्त खेती है न व्यापार करने वाले के लिए उपयुक्त वातावरण है और न ही व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए नौकरियां नौकरी ही मिल पाती है सब दरिद्रता से व्याकुल हो एक दूसरे से यही कहते हैं इस अभाव को इस दरिद्रता को मिटाने के लिए हम कहाँ जाएँ और क्या करें खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बनिक को बनिज न चाकर कुचा करी जीविका भी न लोग सिद्ध मान सोच बस कह एक कन सो कहा जाई का करी बाह्य अभाव और दरिद्रता एक बड़ी वस्तु है और संत की दृष्टि चाहे जितनी उदात्त हो पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाह्य अभाव तथा दरिद्रता को कोई महत्व ही न दे उपरोक्त पंक्तियों में वे महत्व देते हैं और उसी में उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप तो रावण का वध करने वाले हैं आप कृपा करके इस समय समाज में जो दरिद्रता रूपी रावण है उसके भी मिटाने के लिए शक्ति दीजिए कृपा कीजिए तो कवितावली के उसी पद में उन्होंने दरिद्रता को को भी रावण के के रूप में में देखा। तुलसी आपसे प्रार्थना करता है कि कृपया इस दरिद्रता मारिए। दबाए नहन देख तुलसी करी जब व्यक्ति के जीवन में अभाव हो जब वह भोजन के लिए आकुल हो उसके पास पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र न हो तो ऐसी स्थिति में न वह ऊँची बातें सुनने की और न उन्हें समझने की मना स्थिति में होता है और निश्चित रूप से उसके अभाव और दरिद्रता को मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए पर दूसरी ओर वे एक सूत्र यह भी देते हैं कि यदि अभाव ही समस्त दुखों या बुराइयों का कारण होता तो जिनके पास हम समृद्धि या वैभव देखते हैं बहिरंग दृष्टि से किसी वस्तु का अभाव नहीं देखते उनके जीवन में जो अपवित्रता या कदाचार का दिखाई देना यह स्पष्ट कर देता है कि वस्तुतः बाह्य दरिद्रता जीवन का एक पक्ष है पर साथ ही साथ एक दूसरे प्रकार की दरिद्रता भी है जिनके जीवन में बहिरंग दरिद्रता नहीं भी है उनमें एक अन्य प्रकार की दरिद्रता है इस विषय में गोस्वामी जी ने मोह को ही सबसे बड़ी दरिद्रता बताया है मोह दारिद्र निकट नहीं आवा ज्ञान दीपक के प्रकाश में मोह दरिद्रता पास नहीं पटकती भक्ति भक्तिमणि की उपस्थिति में मोह दरिद्रता पास नहीं आती राम राज्य वह है जहां बहिरंग दरिद्रता या अभाव भी न हो और उसके साथ साथ मोहजन्य दरिद्रता मनुष्य की मानसिक दीनता या दैन्य की वृत्ति जो सब कुछ पाकर भी अभाव की ही अनुभूति कराती है उसको मिटाने की भी अपेक्षा है इस दृष्टि से उन्होंने रामराज्य का सर्वांगीण वर्णन किया है कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये बातें बड़ी अव्यवहारिक हसी है यह कैसे संभव है पर ये बातें यदि अव्यवहारिक तथा असंभव लगती है तो आपके लिए रामराज्य की स्थापना की बाद भी असंभव है इस कठोर सत्य को स्पष्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जब रामराज्य की स्थापना होगी तो उसके लिए बड़ी कठिन और समग्र विकास की अपेक्षा होगी आज के युग में लोगों के मस्तिष्क को जो प्रश्न उद्वेलित करते हैं आदरणीय स्वामी जी ने रामराज्य के प्रसंग की प्रस्तुति करते समय उनमें से कुछ प्रश्न हमारे सामने रखे थे उसमें एक प्रश्न नारी के संदर्भ में था यह एक संयोग की बात है कि रामराज्य की स्थापना में जो बाधा उत्पन्न हुई उसमें भी एक नारी की भूमिका है मंथरा ने जिन कई कई को प्रेरित किया वे भी नारी हैं उस प्रसंग में आपको नारी के विषय में कुछ कठोर वाक्य मिलेंगे वर्तमान युग के संदर्भ में यह प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में आता है आज नारी स्व स्वतंत्र की वृत्ति प्रबल है और स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं है गोस्वामी जी स्वयं यही मानते हैं जब मैना आंखों में आंसू भर कर विलाप करते हुए पार्वती जी को विदा करती है तब उन्होंने एक शब्द जो कहा वह पार्वती जी के संदर्भ में तो यथार्थ नहीं है लेकिन साधारणतया जीवन में तो वह सत्य ही है उन्होंने कहा विधाता ने संसार में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया स्त्री का जीवन पराधीनता का जीवन होता है और जब तक कोई पराधीन है तब तक वह कैसे सुखी हो सकता है कत विधि नारी जग माहि पराधीन सपने हुख नाही गोस्वामी जी का यह वाक्य स्पष्ट करता है कि उनके सहृदय मन में नारी स्वाधीनता की भावना विद्यमान है आज के युग में तो स्वतंत्रता की यह वृत्ति और भी प्रबल है साधारणतः होता यह है कि शरीर के किसी अंग में यदि कहीं चोट लगी हो या फोड़ा हुआ हो और दूसरी बार उसमें थोड़ा सा भी आघात लग जाए तो बड़ी तीव्र पीड़ा होती है यह तो आपने अनुभव किया होगा वस्तुतः नारी के प्रति जो दुर्व्यवहार या अपमान की वृत्ति कभी समाज में व्याप्त थी उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह है कि आज भी कुछ लोगों को यह प्रतीत होता है कि यह तो नारी निंदा है या नारी की परतंत्रता का समर्थन है तब उन्हें अधिक चोट पहुंचती है या नारी की परतंत्रता का समर्थन है उन्हें अधिक चोट पहुँचती है इस चोट लगने को भी हम स्वाभाविक नहीं मानेंगे आज के युग में वह भावना प्रबल हो गई है और नारी में स्वाभाविक ही बहुत तीव्र रूप विद्यमान है पर स्वामी जी गोस्वामी पर स्वाम, गो स्वामी गोस्वामी जी ने इसे किस दृष्टि से देखते हैं मंथरा नारी है कई कई जी भी नारी हैं और रामराज्य की स्थापना में इन दो नारी पात्रों के कारण बाधा पड़ी गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा स्त्री माया की साक्षात प्रतिमूर्ति है अति दारुण दुखद माया रूपी नारी परंतु वह लाक्षणिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है गोस्वामी जी के प्रति न्याय करने के लिए या उनकी पंक्तियों को समझने के लिए केवल अनुमान या खंडन मंदन की प्रवृत्ति के स्थान पर धैर्यपूर्वक हम पूरे ग्रंथ को पढ़ें और कुल मिलाकर अनुभव करें कि वस्तुतः लेखक का दृष्टिकोण क्या है उसके किसी एक पंक्ति के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालें तो वह अधूरा होगा गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में नारी के लिए निंदा का एक शब्द चुना उन्होंने यह प्रसंग एक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया महाराज सी दशरथ को उन्होंने एक ऐसे साधक के रूप में देखा जो रामराज्य की स्थापना के लिए व्यग्र है व्यग्र हैं और रामराज्य की स्थापना को यदि वेदांत की भाषा में कहें तो वह ब्रह्म आत्मा ऐक्य है भक्तों की भाषा में कहें तो भगवत प्राप्ति है कर्मयोग की दृष्टि से कहें तो ईश्वर के प्रति कर्मों का समर्पण है महाराज दशरथ एक योगी हैं पर मंथरा ने कई कई के, के, के अंतकरण की ममता में वृद्धि कर दी नारी और पुरुष में कुछ समानता है पर कुछ भिन्नताएं भी हैं उन भिन्नताओं की दृष्टि से नारी में भी गुण व दोष है और पुरुष में भी गुण दोष है जब सारी सृष्टि ही गुण दोषमयी है तो फिर यह कहना ही व्यर्थ है कि पुरुष जाति बड़ा गुणवान है या जा नारी जाति बड़ी वंदनी है नारी निंदनी भी है और वंदनी भी पुरुष वंदनी भी है और निंदनीय भी परंतु नारी पुरुष के स्वभावों में थोड़ी भिन्नता होती है उस भिन्नता के पीछे जो कारण है वह समझ लेने योग्य है अहमता और ममता सभी में विद्यमान है मय ही अहमता है और मेरापन ममता है वैसे तो पुरुष में ममता और अहमता दोनों होती है पर उसकी वृत्ति में बहुधा अहमता की मुख्यता दिखाई देती है नारी की वृत्ति में भी दोनों हैं पर उसके चित्त में अहमता की अपेक्षा ममता की वृत्ति अधिक प्रबल होती है क्यों होती है पुरुष भले ही सृष्टि के सृजन का कारण हो पर जिसके माध्यम से संसार का सृजन होता है हमारा जन्म होता है वह नारी है जो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि भले ही चीज़ दोनों की बनाई हुई हो पर उस सृजन में पुरुष की अपेक्षा नारी का भाग अधिक है ऐसा प्रतीत होने के कारण नारी के अंतकरण में ममता की यह वृत्ति बड़ी प्रबल होती है पुत्र को देखकर उसके मन की ममता की भावना प्रबल होकर कहती है कि यह मेरा पुत्र है मेरा पुत्र कहकर पिता भी पुत्र की ममता से जुड़ा हुआ है पर पुत्र के सृजन में पिता की उतनी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दिखाई देती यद्यपि कारण की भूमिका पुरुष की है तो भी वह पृथक है पुराणों तथा सारे ग्रंथों में यह परंपरा है जैसे दैत्य और देवता परस्पर विरोधी हैं आपसी टकराहट है पर पुराणकार एक बड़ी अनोखी पद्धति से कहते हैं कि देवता और दैत्यों के पिता एक ही हैं किन्तु माता अलग अलग है दैत्य जाति के पिता कोई एक हों और देवताओं के पिता कोई दूसरे हों तो लगेगा कि दो अलग जातियाँ हैं पर जब कहते हैं कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियाँ हैं एक दिति और दूसरी अदिति द्विति के गर्भ से दैत्यों का जन्म होता है और अदिति के गर्भ से देवताओं का इसका क्या अभिप्राय हुआ द्वैत अद्वैत का सूत्र यहाँ भी है यदि माँ पर दृष्टि डालें तो द्वैत और पिता पर दृष्टि डालें तो अद्वैत मूल में अद्वैत तत्व रूपी कश्यप है कश्यप को एक कश्यप जो दृष्टा है वही मूल तत्व ब्रह्म कश्यप है दिखाई देने वाली इन दो वृत्तियों की गोष स्वामी जी ने प्रतीकात्मक रूप से माया के दो भिन्न रूप बताया है जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा माया क्या है तो भगवान ने माया की व्याख्या की और कहा कि माया के दो भेद हैं एक विद्या और दूसरी अविद्या तही कर भेद सुनहु तुम सो विद्या पर अविद्या दो ब्रह्म एक है और माया दो है इसको यूँ भी कह लीजिए कि यदि ब्रह्म की दृष्टि पर विचार करेंगे तो अद्वैत का बोध होगा और माया की दृष्टि से विचार करेंगे तो द्वैत का बोध होगा ये द्विति और अदिति ही माने विद्या और अविद्या माया है दोनों में ममता की वृत्ति है पुराणों में कश्यप से कभी द्विति प्रार्थना करते हुए मिलेंगे, तो कभी अदिति प्रार्थना करते हुए मिलेंगे। और दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे पुत्र बड़े संकट में हैं, आप उनकी सहायता करें ब्रह्म भले ही दृष्टा के रूप में सबके अंतराल में सबके पीछे रहता है परंतु सृष्टि का मूल कारण तो माया ही है भगवान श्री राम जब मनु के सामने प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं उनके वाम भाग में सीता जी भी सुशोभित हैं मनु ने तो भगवान राम के दर्शन की प्रार्थना की थी अतः उन्हें अकेले ही आना चाहिए था परंतु मनु ने प्रार्थना की एक की और भगवान दो रूपों में आए सीता जी को माया साथ लेकर प्रकट हुए उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है मनु भगवान को संसार में लाना चाहते हैं तो इसके पीछे उनका उद्देश्य स्वयं संसार से मुक्त होना नहीं है मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति जब आवागमन के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म से मिलकर एकाकार हो जाए और अवतार का क्या अर्थ है यह कि ब्रह्म स्वयं ही सृष्टि में अवतरित हो जब ईश्वर को सृष्टि में बुलाने के लिए प्रार्थना की जा रही थी तो भगवान अकेले नहीं आए यहाँ द्वैताद्वैत का भेदा भेद का बड़ा अद्भुत चित्रण है अद्वैत तत्व दो रूपों में दिखाई दे रहा है मनु जब सीता जी की ओर ध्यान से देखते हैं तो भगवान राम कहते हैं यही वे आदि शक्ति हैं जिन्होंने संसार का निर्माण किया है ये मेरी माया है और ये भी अवतरित होंगी आदिशक्ति जग उपजाया सौ अवतरि माया भगवान राम का अभिप्राय यह था कि मैं जब माया के राज्य में प्रवेश करूंगा, तो माया का आश्रय लेकर ही स्वयं को मनुष्य के रूप में प्रदर्शित करूंगा। माया मनुष्यम हरिम वे माया का परिचय देते हैं उन्होंने भी विद्या अविद्या के रूप में माया का भेद किया और बताया कि माया का एक रूप वह है जिसमें वह विद्या माया के रूप में सृष्टि का निर्माण करती है जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके परंतु विद्या माया यह निर्माण भी कोई अपने बल से नहीं वस्तुतः प्रभु के बल से ही करती है जहाँ सृजन होगा वहाँ त्वैत अवश्य होगा सृजन का अर्थ ही है कि जहाँ सृष्टि विभिन्न रूपों में दिखाई देती है अलग अलग व्यक्तियों के रूप में दिखाई देती है तो यदि हम केवल विद्या अविद्या को देखें तो भिन्नता की अनुभूति होती है पर विद्या अविद्या के साथ द्वितीय और अदिति के पीछे यदि हम दृष्टारूपी कश्यप का भी दर्शन करते हैं तो हमें सत्य का साक्षात्कार होता है यदि इसे सरल भाषा में कहें तो ये द्वैत के दो रूप हैं द्वैत का एक रूप वह है जिसके द्वारा सृष्टि में दुर्गुणों की सृष्टि होती है और अनेकों प्रकार के अनर्थ होते हैं और द्वैत का दूसरा रूप वह है कि जहाँ केवल व्यवहार के लिए द्वैत को स्वीकार किया गया है किंतु अंतकरण में द्वैत के पीछे अद्वैत ज्ञान विद्यमान है विद्या और अविद्या में अंतर केवल इतना ही है नारी की बात कहते हुए गोस्वामी जी ने एक बड़ा विचित्र सूत्र दिया माया नारी है पर आप इस बात को भी दृष्टि में रखिए कि जब वे कहते हैं कि वे माया के साथ ही भक्ति को भी नारी ही बताते हैं वे एक ही पंक्ति में कहते हैं माया भक्ति सुनहु तुम दो नारी बर्ग नहीं सबको माया और भक्ति दोनों नारी है में नारी और भक्ति में नारी माया में नारी ही सृष्टि में निंदनी है क्योंकि उसमें दुर्गुण विद्यमान है माया में भी भेद बुद्धि है और भक्ति में भी भेद, भेद बुद्धि है पर इसमें गूढ़ अर्थ यह है कि दोनों की भिन्नता इस रूप में है कि एक द्वैत बंधन का हेतु है और दूसरा द्वैत केवल व्यवहार के लिए स्वीकार किया गया भेद है इसके लिए एक दृष्टांत लेते हैं आप अपने घर में अपने पुत्र को बेटा कहकर पुकारते हैं यह एक दृश्य है दूसरी मान लीजिए नाटक में आप अभिनेता हैं और जो पुत्र के रूप में अभिनय कर रहा है उसे आप बेटा कहकर पुकारें तो अब आपने दोनों को बेटा कहकर पुकारा घर में भी और नाटक के मंच पर भी दोनों स्थितियों में आपने अपने व्यवहार में स्नेह प्रकट किया पर दोनों में कोई भिन्नता है या नहीं भिन्नता यह है कि नाटक में बेटा कहकर पुकारने के बाद पर्दा गिरते ही आप इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि यह मेरा पुत्र है यदि आप उसे सचमुच पुत्र समझने की भूल करें और उसे पित्र भक्त बनाने के लिए आकुल हों तो अभिनेता की इससे बढ़कर मूर्खता नहीं हो सकती नाटक के समय जब कोई अपने को अभिनेता मान न मान सोचता है कि वह तो मेरा परिवार है यह मेरा पुत्र है और ऐसा मानकर जब वह उससे पुत्रवद व्यवहार करता है तो केवल व्यवहार में ही नहीं उसके अंतकरण में भी उसके प्रति आसक्ति होती है ममता होती है पक्षपात होता है नाट्य मंच पर यह जो ममता और आसक्ति दिखाई देती है उसमें कोई हानि नहीं है पर वही ममता और आसक्ति जब हमारे अंतकरण में आ जाती है तो सारे अनर्थों का सृजन करती है